नमस्कार आज 3 जून 2021 हजार गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम अपने श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित गीतार्थ संग्रह के अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हैं पिछली बार हमने अष्टम अध्याय का अध्ययन किया था अष्टम अध्याय के अंत में भगवान ने बताया था कि जो व्यक्त प्रकृति है उससे हटकर अव्यक्त प्रकृति है और इन सब के पीछे मैं खड़ा हूँ और मैं कहाँ हूँ अक्षरधाम में यानी यहाँ पर हम इस हारकी को देखें यानी जो एक उपृक्ष को देखें कि जो व्यक्त सृष्टि है उस व्यक्त सृष्टि के पीछे अव्यक्त सृष्टि है जिसको हम प्रकृति बोलते अव्यक्त प्रकृति और उस अव्यक्त प्रकृति को भी जन्म देने वाले है। परमेश्वर हैं इस बात को तुलसीदास जी ने कैसे लिखा था कि जग पैखंड जग पैखंड तुम देखना हरे हारे हरिविधि शम्भु नचावन हरे यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम अव्यक्त प्रकृति के जनक कहते उनके भी वो जनक यानी भगवान जब अक्षरधाम में होते हैं तो वो समस्त देवी देवताओं के और समस्त सृष्टि के ब्रह्मा के विष्णु के और शंकर के भी जनक हैं वहाँ पर उनका कोई नाम नहीं है नाम सब अपनी अपने रुचि से दे देते हैं ना वरन वो अव्यक्त सृष्टि के भी जनक हैं इस तरह से वो भगवान अपने स्वरूप को बताते हैं कि मैं अक्षरधाम में रहता हूँ और जो मेरे पास आ जाता है उसके बाद में अभी आप आगे बताएंगे आज योगक्षेम वहाँ में हम तो फिर मैं उसका जो उसकी प्राप्ति है उसकी जो अचीवमेंट है उसको मैं फिर वापस नीचे नहीं गिरने देता जहाँ तक वो आ जाता है उसके बाद में वो फिर नीचे नहीं गिरता यानी ये भगवान की गारंटी है भगवान ने इस बात का आश्वासन दिया है हम सबको कि जो वहाँ तक पहुँचता है उसके बाद में उसको नीचे नहीं गिरने देता तो भगवान ने अक्षरधाम का जो वर्णन किया उसके बाद में अपनी स्थिति बताई अपने नीचे अव्यक्त प्रकृति के जनक उसके बाद अव्यक्त प्रकृति और उसके बाद में व्यक्त प्रकृति इस तरह से इस समस्त सृष्टि में सर्वोच्च स्थान पर भगवान है जिनका हम कोई भी नाम देना संभव नहीं है और समस्त सृष्टि के जितने भिन्न भिन्न दर्शन भिन्न भिन्न धर्म अलग अलग विचारधाराएं हैं वो भी जो उत्पन्न हुई हैं वो उस अव्यक्त सृष्टि से ही अक्षरधाम से ही निसरत है यानी वहीं से चली हैं जितने भी धाराएं हैं चाहे वो अन्य अन्य धर्म हैं और इसीलिए भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं कि ये जो पूजा अर्चना जो परमेश्वर की किसी भी रूप में करो वो अंत तक मुस्तक आदि अगर तुम्हारी भावना पूर्ण है अगर आपकी भावना परमेश्वर को प्रेम की है तो वो आपके छोटा सा अर्पण भी बोलते फल फूल भी मुझे अर्पण करोगे तो उसको मैं स्वीकार करूंगा। और अगर आपकी भावना सीमित है कि मेरे को तो ये चाहिए तो फिर वहाँ तक ही आपकी उपलब्धि सीमित हो जाती है जैसे किसी ने बोला कि आप आ जाओ मैं आपको खजाना भर के धन दे देता हूँ और आप इतनी सी कटोरी लाओ तो फिर वो तो आपकी समस्या है वो उतनी ही प्राप्ति मिलेगी अब उसके बाद में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अविश्वास से परे हो ये मुझे स्पष्ट अनुभव है कि तुम अविश्वास से परे हो इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दूंगा जिससे तुम अशुभता से सदैव के लिए उबर जाओगे अशुभता क्या है संसार अशुभ है और संसार से उबरना यानी परमेश्वर के शरण में पहुंच जाना शुभता है तो उस अशुभता से उबारने का भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान और विज्ञान ज्ञान या ना वो थ्योरी या वो सिद्धांत जिसके द्वारा तुम इस अशुभता से बाहर आओगे और वो विज्ञान यानी वो विधि प्रायोगिक विधि जिसके द्वारा तुम अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाकर उस अशुभता से बाहर आ सकते हो वो कहते हैं कि आत्मज्ञान पवित्र करने वाला है आत्मज्ञान पवित्र करता है और ये राज संरक्षण से संसार में आगे बढ़ता है क्योंकि ये राज विद्या कहलाती है और चूंकि ये क्षत्रिय जन बलशाली होते हैं इसलिए इसका संरक्षण करते हैं और इसको पीढ़ियों में आगे बढ़ाते हैं अब इस बात को हमें समझे भगवान ने ऐसा क्यों कहा ये जब ज्ञान अगर लुप्त हो जाए आज हमको जो सैद्धांतिक ज्ञान प्रायोगिक तो उसके बाद आएगा सैद्धांतिक ज्ञान अगर ये लुप्त हो जाए तो इस संसार में अराजकता फैल जाएगी क्योंकि इस संसार में किसी भी व्यक्ति को आंतरिक शांति के लिए जब तड़प होती है अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में जब वो सोचता है जब वो सोचता है कि मुझे संसार में मन नहीं लगता लेकिन मुझे कुछ उच्चतर प्राप्त करने की इच्छा है तो उसको ज्ञानी ही काम में आता है और अगर वो संसार से ज्ञान विलुप्त हो जाए तो उस ज्ञान को कहाँ से लाया जाएगा अगर ऋषि भी कहें हमें नहीं मालूम संत भी कहे हमको नहीं मालूम संसार में कोई भी इस ज्ञान का जानकार न हो क्योंकि संसार में तूफान आते हैं उल्काएँ है, गिरती हैं भूकंप आते हैं कहीं ज्ञानी लोग भी उसमें समाप्त हो सकते हैं तो ज्ञान का संरक्षण कौन करे? इसके जिम्मेदारी भगवान ने कहा कि राज ऋषियों को ये जिम्मेदारी दीजिए और राज धर्म ये था कि तुम जिस तरीके से जनता की रक्षा करते हो जनता के धन की रक्षा करते हो जनता की भूमि की रक्षा करते हो उसी तरह आपको ये ज्ञान की भी रक्षा करना है यानी ज्ञान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भगवान ने राज परिवारों को दी कि क्षत्री परिवारों को दी कि तुम ज्ञान की रक्षा करो और इनको उचित स्थान पर वापस आगे बढ़ाते जैसे आपको इस पीढ़ी में लगे कि ये संत लोग हैं या ये लोग जिज्ञासु हैं पिपासु है, ज्ञान पिपासु उन लोगों को ये ज्ञान आगे देता चलेगा इस तरह से उन्होंने बताया कि इसको हम रत्न कहते हैं ये ज्ञान राज रत्न है और इसे संरक्षित करके आगे बढ़ाना चाहिए तो ये ज्ञान आपके लिए रत्न से यार कम कीमती नहीं है और अश्रद्धा मृत्यु लोक में ले जाते अब यहाँ पर फिर भगवान की ये जो छोटी सी इंडिकेशन है इसके बारे में अपन समझें कि भगवान क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर वो कहते हैं कि हे hey अर्जुन तुम श्रद्धावान हो इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं लेकिन अश्रद्धा मृत्यु लोक में गिरा देती है अब श्रद्धा क्या है और अश्रद्धा क्या है और अंधश्रद्धा क्या है तर्क क्या है सतर्क क्या है और कुतर्क क्या है ये हमारी बुद्धि की अलग अलग अवस्थाएं हैं हमारी बुद्धि अलग अलग अवस्थाओं में कार्य संसार में हम जब कोई भी जानकारी हासिल करते हैं ज्ञान हासिल करते हैं अपने गुरुजनों से वड़िलों से अपने टीचर्स से तो उस समय हमारी मनोवस्थितियाँ अलग अलग होती उनको ही भगवान ने बताया है कि ये अलग अलग मनोविस्थितियों का परिणाम अलग अलग होता है हम बताते हैं कि वहां से अपन शुरू करें अपन कि एक कुतर्क होता है जहाँ पर कि विद्वान चुप हो जाता है क्योंकि कुतर्की के साथ में वाक युद्ध करना मूर्खता से अधिक कुछ भी नहीं है कुतर्क क्या होते हैं कुतर्क के गहराई में अश्रद्धा होती है पूर्वाग्रह होते हैं कुतर्क के हृदय में या उसके केंद्र में अश्रद्धा और पूर्वाग्रह होते हैं या नहीं वो पहले से इस बात को तय करके चलते हैं कि हमको इस बात को गलत सिद्ध करना है तो फिर उसको किसी भी तरह से गलत सिद्ध करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं इस बात को हम गलत सिद्ध करना हमको भगवान है तो बोले भगवान है तो बताओ भगवान कहाँ है बताओ कैसे रंग के वो कहाँ बैठते हैं क्या खाते हैं कैसे सोते हैं तो सबसे पहली बात तो जब अश्रद्धा होगी तो कुतर्क अपने आप सामने आएगा। दूसरा क्या होता है एक सतर्क होते हैं एक तर्क होते हैं जो संसारिक बातों को हमारी बुद्धि स्वीकार करे इस रूप में प्रस्तुत करते हैं जो तारक संगत लगती हमको बात हमको कह आज बरसात होगी तो बात तर्क संगत लगती कि हाँ बादल भी उठे हुए हैं बिजली भी चमक रही है मौसम में भी उमस है आज बारिश हो सकती ये तर्क संबंध बात लगती है हमको लेकिन इसका भी आध्यात्म से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है एक होता सतर्क का आध्यात्मिक होते सतर्क वो हैं जो परमेश्वर के स्वरूप को समझने में बुद्धि की सहायता करते हैं उनको सतर्क कहा जाता है तो सतर्क के द्वारा परमेश्वरी बुद्धि का विकास होता है जो परमेश्वर संबंधी बुद्धि मनुष्य की परमेश्वर को समझना चाहता है कि परमेश्वर क्या है वो हम अपने हृदय में कैसे धारण करें परमेश्वर को जानने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे उनको हम समझें इनको समझने के लिए जो तर्क किए जाते हैं वो सतर्क कहलाते ये कुतर्क से बिल्कुल उल्टे हैं यहाँ श्रद्धावान का सतर्क है सदा श्रद्धा से उपजता और अश्रद्धा से कुतर्क उपस्थित है तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुम श्रद्धावान हो अगर तुम अश्रद्धा से कोई बात सुनोगे तो तुम मृत्यु लोक में गिरोगे अब लोग फिर का करते हैं कि ये तो फिर अंधभक्ति गई। अगर हम श्रद्धा रखें तो ये अंधभक्ति गई। तो संत जन इसके बारे में कहते हैं कि जब कोई बात हम विश्वास कर लेते श्रद्धा से तो उसको सत्य की कसौटी पर परखने का बहुत लंबा अनुभव मिलेगा आपको जीवन में और उसके बाद में वो श्रद्धा और पुष्ट होती चली जाएगी पुष्ट होती चली जाएगी और वो विश्वास अनुभव के आधार पर आपको और पुष्ट होता चला जाएगा क्योंकि अनुभव श्रद्धा के बाद आरंभ होता है और विज्ञान में विश्वास अनुभव के बाद आता है विज्ञान की दिशा और आध्यात्मिक की दिशा में फर्क है इसलिए कहते हैं कि जहाँ विज्ञान की सीमा आती है वहाँ आध्यात्मिक की सीमा आरंभ होती है विज्ञानिक अनुभव के बाद एक हाइपोथेसिस बनाता है जिसको परिकल्पना बोलते हैं फिर उसके बाद में प्रयोग करता है और उसके बाद में एक सिद्धांत बनता है और कई बार वो सिद्धांत से एक नियम बन जाता है लॉ बन जाता तो ये सब प्रक्रिया विज्ञान की विज्ञान ऑब्जर्वेशन करता है एक चीज़ को देखता है कि क्या हुआ उसने देखा न्यूटन ने कि फल ऊपर से नीचे गिरा यह ऑब्जर्वेशन थी फिर उसके बाद में एक परिकल्पना करता है कि दो पिंड आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ये उसकी परिकल्पना थी फिर उसको बाद वो प्रयोग करता है गणित के नियम बिठाता है और उसके बाद में उन चीज़ों को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध करता है तब ये उसके न्यूटन के सिद्धांत बनते हैं लॉज ऑफ मोशन बन जाते इस तरीके से विज्ञान का विकास होता है अध्यात्म में सबसे पहले विश्वास किया जाता है उस विश्वास का आधार उन अनुभवी लोगों का विश्वास है जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर का बोध प्राप्त किया है जिन्होंने अंतरात्मा के आवाज से श्रुतियों का श्रवण किया है मनन चिंतन किया है उसको जीवन में अपनाया है उन कागज़ पर लिखा है या अपने शिष्य को मौखिक प्रक्रिया से समझाया है और जिन्होंने इस परंपरागत गुरु परम्परा से उस ज्ञान को प्राप्त किया है तो इस तरीके से ज्ञान प्राप्त करने वाले जो क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त, उनको उस परंपरा पर विश्वास होता है परंपरा लंबे अनुभव का परिणाम होती है परंपरा कभी ऐसा नहीं होता कि आपको आज कोई बात देखी समझी और वो परंपरा बन गई ऐसा कभी भी नहीं होता परंपरा बहुत एक लंबे और कई लोगों के कई जन्म निकल जाते हैं उसके बाद एक परम्परा विकसित होती है कई ज्ञान ऐसे हैं जो गुरु परम्परा से ही जाने जा सकते उनको गुरु परम्परा से हट समझ पाना मुश्किल है हमारे पास कई किताबें हैं जो हम पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएंगे वो गुरु परंपरा से ही समझ में आती है इस तरह से इन बातों को हमको समझना चाहिए कि जो श्रद्धावान है वही इस ज्ञान के योग्य हैं और जो लोग कुतर्क करते हैं जो श्रद्धा से परे हैं वो लोग इस प्रकार के ज्ञान से सदैव दूर रहते हैं क्योंकि वो कहते हैं आत्मा अस्तित्व बताओ कैसा है आत्मा क्या रंग है उसका क्या रूप है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उसकी इस तरीके से आप उस आत्मा के स्वरूप को दिखाने में असफल रहते हैं और वो कुतर के समझता में जीत गया तो वहाँ पर विद्वान होता है या ऋषि होता है वो मौन रखता है मौन धारण करता है यहाँ पर भी अभिनव गुप्ता जी भी कई जगह लिखते हैं कि इस प्रकार की जब बात आती है तो सज्जन व्यक्ति को मौन धारण कर लेना चाहिए अनावश्यक विवाद में नहीं पड़ना चाहिए तो जीवन भर भगवान की आराधना करने से क्या होगा तो इसका उत्तर न देना ज्यादा ठीक है जीवन भर आराधना करने से क्या होगा इसका उत्तर न देना ज़्यादा ठीक है। तो क्योंकि उसके हर उत्तर के साथ में नए का पैदा भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूं सब मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं अब इस बात का लोगों को शंका होती अभी तो कहते थे कि मैं उनमें आत्मा रूप से हूं भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूं तो अब इस बात को अभी थोड़ी सी आगे में समझ में आ जाएगा वो कहते हैं सभी जीव मुझ में रहते हैं लेकिन मैं जीवों में नहीं रहता इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मा रूप से भगवान में नहीं है इसके दो बातें हैं। एक तो यह कि भगवान भगवान को सिद्ध करने के लिए अगर जड़ वस्तुओं का सहारा लेना पड़ेगा तो भगवान का अनुभव अधूरा होगा अगर हम कहें कि बुद्धि से ही भगवान को समझा जाए तो भगवान का अनुभव अधूरा हो जाएगा क्योंकि जड़ की सहायता से चेतन को कैसे समझोगे यानी इसको ऐसा समझें कि जो स्रोत है स्रोत कभी भी उससे निकलने वाली वस्तु से छोटा नहीं हो सकता एक चिमटी है जिससे हम रोटी पकड़ते हैं वो चिमटी स्वयं को नहीं पकड़ सकती उससे हम रोटी पकड़ सकते हैं स्वयं को नहीं पकड़ सकते उसकी एक सीमा है कि वो रोटी पकड़ सकती है, लेकिन वो स्वयं को नहीं पकड़ सकती इसलिए जड़ वस्तुएं अपने स्रोत को नहीं पकड़ सकती जड़ वस्तुएं समस्त संसार में अधिभूत रूप से अपनी अपनी दी गई सीमा में कार्य कर सकती हर एक की नीयति है सीमा है जैसे टेबल है तो अपनी सीमा में ही रह तीन फीट की टेबल है तो उसके बाहर नहीं जा सकता मैं हूँ मेरी जो ऊंचाई है मेरी जो शक्ति है बस उस शक्ति और ऊंचाई या मेरे सामर्थ्य के भीतर ही काम कर सकता हूँ उससे बाहर तो काम नहीं कर सकता इस तरह से भगवान ने बताया कि जड़ वस्तुओं पर चेतन की निर्भरता नहीं है इसलिए वो कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ दूसरी बात वे मुझ में रहते हैं हम्म, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं उनमें होता तो उस परिस्थिति में वे किसी और चीज़ की ओर आकर्षित ही नहीं होते किसी और चीज़ की ओर जाते नहीं वो उसमें रहते ही नहीं परमेश्वर चेतना में इंसान रहना ही नहीं चाहता वो परमेश्वर चेतना से बाहर रहता है अब उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि कैसे हो क्या बोलता है वो हम बोलते हैं कि मेरी आत्मा अब ये मेरी आत्मा बोलना ही मूर्खता है मेरी आत्मा आत्मा तो बोली रही है वो कैसे बोलेगी मेरी आत्मा वो ये बोले कि मेरा शरीर मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा अहंकार तब तो समझ में आती कि मेरा संसार लेकिन जब वो बोलती मेरी आत्मा तो यहां पर तुम अपने आप को आत्मा से सम, अलग समझते होते और दूसरी बात अगर तुम कहते हो कि मेरी आत्मा तो फिर ये बोल कौन रहा है जड़ शरीर बोल रहा है अगर जड़ शरीर बोलता है तो फिर मुर्दा क्यों नहीं बोलता मुर्दे ने भी बोलना चाहिए कि मेरी आत्मा निकल गई अब मैं बिना आत्मा के बैठा हूं वो तो बोलता ही नहीं बोलता भी नहीं सोचता भी नहीं कहता भी नहीं इसलिए जब हम कहते हैं मेरी आत्मा इसका मतलब हम परमेश्वर में नहीं रहते हम मेरी आत्मा की बात करते हैं ना हम परमेश्वर में तो जीवात्मा स्वयं ही तो जीव है और जीवात्मा ही तो बोलती है जीवात्मा ही तो कहती है कि ये मेरा शरीर मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा अहंकार लेकिन अगर हम कहें मेरी आत्मा तो ये कौन बोल रहा है इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम जीव मुझ में रहते हैं लेकिन मैं जीवों में नहीं रहता क्योंकि वो जीव भगवान को रखते ही नहीं उनके हृदय में तो मैं उनके हृदय में नहीं रहता और जब मैं उनके हृदय में रहता हूँ तो फिर मैं उनका एकमात्र लक्ष्य बन जाता हूँ अब वो भगवान कहते हैं कि मेरी सब क्रियाएँ ऐश्वर्य से युक्त हैं अब ऐश्वर्य क्या है भगवान ने ऐश्वर्य का जो विश्लेषण है अभेन गुप्ता जी कहता है कि इसमें तीन चीजें हैं ऐश्वर्य में पहले बात तो भगवान की प्रत्येक क्रिया स्वतंत्र है भगवान की कोई भी क्रिया में वो किसी पर आधार किसी पर निर्भर नहीं है वो ये नहीं कह सकते कि ये क्रिया करने के लिए भगवान को ये चीज़ चाहिए जैसे अगर हम कहें कि हमको बिजली चली गई तो हम इलेक्ट्रिशियन पर डिपेंड करेंगे कि यार वो सुधार जाए आगे अगर हमारे पैर में कांटे से बचाना तो हम चप्पल पर निर्भर करेंगे अगर बच्चों को पढ़ाना तो उसके टीचर पर निर्भर करेंगे हमारी हर चीज़ किसी न किसी आवश्यकता की मोहताज उसको कुछ न कुछ चीज़ पर हम निर्भर हैं लेकिन भगवान की क्रिया स्वतंत्र है वो किसी पर निर्भर नहीं है उनको अगर संसार बनाना है तो वो ना कोई ठेकेदार की जरूरत है ना मटेरियल की जरूरत तो मटेरियल भी वो स्वयं बन जाते हैं और वो हर रूप में स्वयं ले लेते हैं उसी को अपन अधिभूत बोलते हैं आपने पिछले बार पिछले अध्ययन में पढ़ा कि वही अधिभूत है अधिभूत रूप से वो जड़ पेरिशेबल या बदल सकने वाले जन्म और मरण ले सकने वाले जड़ पदार्थों के रूप में संसार में हर तरफ उपलब्ध है उसको हम अधिभूत कहते हैं तो भगवान की क्रियाएँ एक तो स्वतंत्र है दूसरा वो रहस्यमय है क्यों आज हम कहें कि भगवान इतनी बड़ी सृष्टि हम एक कटोरी में एक कटोरी से ज़्यादा जल नहीं रख सकते और इतनी बड़ी सृष्टि एक बिंदु रूप में आ जाएगी भरोसा आता है क्या बहुत बड़ा रहस्य है तो एक बिंदु रूप में समस्त सृष्टि समा जाएगी और उस बिंदु से पूर्ण सृष्टि पुनः विकसित हो जाएगी और व्यक्त और अव्यक्त के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जो सृष्टि व्यक्त दिख रही है वो अव्यक्त हो जाएगी और जो अव्यक्त है वो नए स्वर्ग के आरंभ में फिर से व्यक्त हो जाएगी और जो जीव अभी हैं वो अपने कर्म फलों के साथ में अवस्था में चले जाएंगे और नए स्वर्ग के साथ में पुनः सुषुप्तावस्था से जागृता अवस्था में आकर अपने फिर कर्मों का फल भोगना आरम्भ कर देंगे तो ये रहस्यमय बात इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी हर क्रिया एक तो स्वतंत्र है एक रहस्यमय है और वो आश्चर्यजनक है क्योंकि रह चकित कर देती है हर क्रिया चकित कर देती है, अब हमको लगता है कि भगवान की कौन सी क्रिया चकित कर देती है, हमको तो वो चकित कर देते हैं कि एक उन्होंने साधु ने यूँ करा और बहूती निकाल दी हमको चकित कर देती है उन्होंने कहा जाओ उसकी नौकरी लग जाएगी उसकी नौकरी लग गई तो हमको चकित कर देती ये हमारी द्वेत परक बुद्धि के दूषित बुद्धि के परिणाम हैं जो हमको इससे चमत्कार दिखाई देते हैं चमत्कार क्या है अब हेनुगुप्त जी समझाते हैं चमत्कार तो वो है जब सुबह सुबह सूर्य उदय हो जाता है समय पर बरसात आ जाती है आस से बरसात की बूँदें गिरने लगती हैं ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं माँ की कोख से बच्चा जन्म ले लेता है बच्चा पैदा होती माँ की स्तन से दूध आने लग जाता है इतने चमत्कार हैं भगवान के उन चमत्कार को नहीं देख के हमको वो चमत्कार दिखाई देते हैं जिनका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है ना उनका कोई तात्विक महत्व है ना उनका कोई इस जीवन के अंदर सार्थकता है हम उनको चमत्कार बोलते हैं और हम उसे चमत्कृत हो जाते हैं ये हमारी दूषित बुद्धि का परिणाम है लेकिन एक संत की बुद्धि को समस्त संसार की विहंगमता चमत्कृत करती वो चमत्कृत करती है कि बाहर कितना विशाल अंतरिक्ष है कहाँ तक होगा कैसे होगा परमेश्वर ने उसको बिंदु स्वरूप से कैसे बनाया होगा तो भगवान कहते हैं कि मेरी हर क्रिया स्वतंत्र है रहस्यमय है कैसे हुई हम नहीं समझ में आते, पे कि कैसे ऐसा हुआ होगा और चकित करने वाली हैं तो चा, चाकित्य हर ओर लगातार उपलब्ध है हर और चाकित्य उपलब्ध है लेकिन हम इनसे चकित नहीं होते कितनी मूर्खता इनसे बिल्कुल चकित नहीं होते चिड़िया बोल रही हमको कोई च... आश्चर्य नहीं लगता सुबह सुबह सूरज टाइम पे उग गया हमको कोई आश्चर्य नहीं होता बरसात हो गई कोई आश्चर्य नहीं होता इतनी विहंगमता इतना प्रकृति का सृष्टि का सौंदर्य यह हमको आश्चर्यचकित करता और हमको वो छोटे छोटे जादू आकर्षित करते तो वही हमारा बुद्धिभ्रम है इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी क्रियाएँ चाकित्य उत्पन्न करती तो जहाँ रहस्य है जहाँ आश्चर्य है और जहाँ पर स्वतंत्रता है ये तीनों क्रियाएं भगवान की हैं वो भगवान कहते हैं कि मेरी ये इस प्रकार से तीन क्रियाएं होती और मैं इन क्रियाओं को करते हुए तो एक बात मैं सर्वव्यापी हूँ सर्वव्यापी हूँ यानी कहीं ऐसी जगह नहीं कि क्रिया करने के लिए मेरे को जाना पड़े कि पानी पीने के लिए गिलास उठाना पड़े क्योंकि ये गिलास भी मई हूँ पानी भी मई हूँ प्याज भी मई हूँ और ये शरीर भी मैं हूं वहां पर किसी तरह से कोई भिन्नता नहीं है इसलिए वो कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूं और इसके बाद मैं इन क्रियाओं से बंधता नहीं जो बहुत बड़ा वक्तव्य है कि ये क्रियाएं मुझे कर्मबंधन में नहीं डालते कर्मबंधन में कब डलता है कोई जब हम कोई भी क्रिया करते हैं और जब हम कोई भी क्रिया करते हैं और उसके साथ में हमारा द्वेत प्रट दृष्टिकोण होता है या तो उसमें मोह होता है या हमारा द्वेष होता है या हमारा पेशन होता है जिसमें कामनाएं होती है। जब कामना मोह या द्वेष, जब हमारी क्रियाओं में समा जाते हैं तो उस समय कर्मफल जनित होता है भगवान कहते हैं कि मैं न किसी से मोह करता हूँ न किसी से द्वेष करता हूँ न कोई मुझे अधिक प्यारा है न कोई मुझे बुरा लगता है इसलिए मैं किसी कर्म में नहीं बंधता किसी भी कर्मों का मुझे फल नहीं भोगना होता यानी सृष्टि के नियंता को किसी तरह का कर्म फल लिए कि तुमने ऐसा बनाया अब इसका गूढ़ मतलब क्या है इजोटेरिक मीनिंग क्या है कि भगवान कभी अन्याय नहीं करते उसका गूढ़ मतलब यह है कि भगवान कभी अन्याय नहीं करते अब हमको क्या दिखाई देता है संसार में अन्याय ही अन्याय दिखाई देता है मैंने ऐसा किया किया था तो मेरे को ऐसे सजा मिली यह आपको बहुत सुनने को मिलेगा है ना उस बच्चे ने ऐसा किया किया था कि उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई हम अपनी दृष्टि से कहाँ तक देख पाते हैं इस जन्म से ले आज तक हमको ये जन्म भी पुराने दिखाया देता इस जन्म से वो भी बचपन की हमारी स्मृति बहुत क्षीण होती इस जन्म के एक बहुत छोटे से हिस्से में हमारा दखल है उसमें हमको कुछ दिखाई देता है इस जन्म के छोटे से हिस्से से ना और हम न्याय की बात करते हैं न्याय एक समीकरण है समीकरण के दोनों हिस्से संतुलित होते हैं जब गणित या विज्ञान में हमने जब समीकरण पढ़े हैं या कभी केमिस्ट्री में समीकरण पढ़े हैं तो पढ़ाए होते हैं कि इधर और इधर दाएं और बाएं के बीच में एक संतुलन होता है इधर की चीज़ ऊपर से उठाई थी, इधर नीचे रख दी इधर से नीचे से उठाई ऊपर रख हिसाब बराबर हो जाता है तो हमको क्या होता है कि संतुलन विज्ञान में दिखाई देता है गणित में दिखाई देता है लेकिन भगवान की क्रियाओं में संतुलन नहीं दिखाई देता ये भगवान की कोई समस्या नहीं है हमारी समस्या है क्योंकि हमारी दृष्टि अत्यंत सीमित हम अत्यंत सीमित दृष्टि के स्वामी हैं और इसलिए हमको अशुद्ध क्योंकि इतने बड़े जो कई जन्मों से चले आ रहा है और आगे कई जन्मों तक जाने वाला है उस समीकरण के एक इतने से अधने से हिस्से को देख कर, आप कैसे कह सकते हो कि मैंने समीकरण पूरा देख लिया तो न्याय जो है हमेशा दिव्य न्याय कभी भी क्षण भर के लिए भी इस सृष्टि से दूर नहीं जाता ना हमसे दूर जाता है ना किसी जीव से दूर जाता है ना किसी सुखे से दूर जाता है ना किसी दुखे से दूर जाता है कोई अत्यंत सुखी है तो ये उसने सुख कामना से कर्म किया था अत्यंत दुखी है तो उसने निश्चित कोई ताम से कर्म किया कोई अत्यंत प्रतिष्ठित है तो उसने राजसी भाव से कर्म किए थे जिनके परिणाम में उसे राजयोग मिला वो राज कर रहा है लेकिन इन सब से परमेश्वर फिर भी दूर है किसी भी रूप में आप चाहे राजयोग से सात्विक योग से तामसी योग से कर्म करो उन समस्त कर्मों से भगवान मात्र वो करता है कि तुमने जो मांगा वो तुम ले वो तुमको कभी भी ये नहीं कहता कि ये नहीं दूंगा तुमको जो चाहिए वो ले तुम्हारी अर्जी हो सात्विक कर्म करो और तुम बड़े श्रद्धावान इंसान बनो बहुत अच्छे इंसान बनो उसका ये है कि एक स्टेप वो भगवान की तरफ बढ़ जाता है अगर वो सत्वगुणी है तो बाकी रजोगुणी और तमोगुणी को भगवान से दूरी बना देता है कि उसके कर्म और उसके परिणाम उसे भगवान से दूर बनाए रखते हैं रजोगुण में भी यह है कि वो उसके अहंकार की वृद्धि कर देते हैं तमोगुण में ज्ञान का नाश कर देते हैं उसको मोहित कर देते हैं तो तमोगुण से उसके ज्ञान का नाश होता है रजोगुण से वो ग्रस्त हो जाता है सतोगुण से वो उस परिस्थिति को स्वीकार करने लायक होता है जो हमें भगवान की ओर ले जाते इसलिए श्रद्धावान बनाती लेकिन फिर भी सत्गुण अपने आप में कुछ नहीं है सत्वगुण अपने आप में कोई भगवान का अनुभव नहीं देता उसको भी छोड़ना होता त्रिगुणी सृष्टि को जब तक हम त्यागते नहीं तब तक भगवान का अनुभव प्राप्त नहीं होता अब वो कहते हैं कि मैं इस सृष्टि को बनाने के बाद इस सृष्टि से पूरी तरह से असंपर्क रहता हूँ अछूता रहता हूँ कैसे अछूत रहते हैं जैसे आकाश में वायु वायु वाय। आकाश के अंदर हमको दिखाई देती है लेकिन आकाश को इससे कुछ लेना देना नहीं कितनी भी अच्छी वायु हो ठंडी वायु हो गर्म वायु हो या निर्वात हो। जब वायु हटा ली जाए आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता वो आकाश अपनी जगह असंप्रक्त बना रहता है जैसे चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है वहाँ पर भी आकाश आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर वायु है कि नहीं है यहाँ पर गर्म वायु रख दो तो भी आकाश वैसा रेखा हट जाएगी फिर वो आकाश वैसा को वैसे रहेगा इसलिए वो कहते हैं कि जैसे आकाश में वायु रहती उस तरह से मैं इस सृष्टि में रहता हूँ इस सृष्टि बनाने के बाद सृष्टि मुझे छूती नहीं प्रभावित नहीं करती किसी भी तरह से वो मुझे अफेक्ट नहीं करती यानी मेरा किसी भी तरह से वो बदलाव नहीं करती अगली बात वो कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का सृजन प्रकृति की सहायता ले करता हूँ अब यहाँ पर इस शब्द को सुन के लोग फिर खड़े हो जाते हैं भगवान को सहायता लेना पड़ती है यहाँ ये सहायता नहीं ये इंस्ट्रूमेंट है यह भगवान ने प्रकृति बनाकर अपने आप को अलग रखा है लेकिन इस प्रकृति के जना वो स्वयं और उस प्रकृति से पांच महाभूत मन बुद्धि अहंकार निकलते हैं ये, है। ये जड़ प्रकृति है जड़ प्रकृति के ये की अष्टा प्रकृति जो अपने पढ़ा भी था कि अष्ट प्रकृति मन बुद्धि अहंकार और पांच महाभूत है तो यह अष्टता प्रकृति निकलती है तो कहाँ से निकली है? ये परमेश्वर से तो निकली है परमेश्वर से ही सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा बने और उसी से ये प्रकृति बनी है और उसी प्रकृति से ये पंच पंचमहाभूत भी बने उसी से मनबुदि अहंकार भी बने तो ये जड़ भी चेतन से ही आया है इसलिए इसका आत्यंतिक स्वरूप जो इनर मोस्ट नेचर क्या है चेतन है ना अगर सृष्टि के इनरमोस्ट के बारे में हम बात करें कि सृष्टि में जो कुछ है उसका सार क्या है तो उसका सार चेतन है है ना जिसको शिव सूत्र में सबसे पहले सूत्र में बताया गया कि चैतन्यम आत्मा यानी समस्त सृष्टि का समस्त सृष्टि की आत्मा चेतना है समस्त सृष्टि का सार चेतना है इस तरह से उन भगवान ने बताया कि मैं इस प्रकृति के सहारे इस सृष्टि को बनाता हूं समस्त जीव प्रकृति से उत्पन्न होते हैं अपने अपने कर्मों के अनुकूल वो उस जीवन को जीते चले जाते हैं जीवन और मृत्यु के चक्र प्रकृति के अधीन होते हैं लेकिन जैसे ही एक सर्ग समाप्त होता है कब समाप्त होता है ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा की एक रात जब पूरी होती तो एक सृष्टि के सर्ग का एक चक्र पूरा होता है इसको हमने स्पंदकारिका में प्रथम सूत्र में पढ़ा था यश उन्मेश निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदयो तम सृष्टिचक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुमा यानी जहाँ से सृष्टि का प्रभाव है यम ष्टिचक्र विभव प्रभवम यानी ये अपना आरंभ करती है सृष्टि यु उन्नीष निमेशाभ्याम यानी जिसकी आँखें खोलने और बंद करने मात्र से सृष्टि अपना स्वरूप ले लेती है और जैसे हम उसे आंखें बंद करते हैं वो वापस स्वरूप में समा जाती है भगवान की आंखें खुली सृष्टि बन गई आंखें बंद की सृष्टि वापस अपने मूल स्वरूप में चली गई तो यह सुनमेश निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदय तम सृष्टि चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुम उस सृष्टि चक्र के विभव यानी स्रोत को मैं जो शंकर रूप में है प्रणाम करता हूँ और इस यात्रा को आरंभ करता हूँ कि मैं उस प्रणम्य तक पहुँच सकूँ जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ उस तक पहुँच तमस्पन्दकारिका का पहला सूत्र है तो वही बात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं इस समस्त सृष्टि का उद्गम हुं, प्रभाव हूँ आप कहते हैं कि संसार में भ्रमित जन मेरा तिरस्कार करते हैं भ्रमित जन होते हैं वो मेरा तिरस्कार करते हैं तिरस्कार का क्या मतलब यहाँ पर कि हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि जैसे हमारी भोजन आवश्यकता है कपड़े आवश्यकता है नींद आवश्यक है आराम आवश्यक है ऐसे परमेश्वर का स्मरण भी आवश्यक है हम उसको कर तिरस्कार कर देते हैं तिरस्कार कर देते हैं इसके बगैर काम चल जाएगा कपड़े के बगैर काम नहीं चलेगा भोजन के बिगैर नहीं चलेगा सोने के बिगैर नहीं चलेगा झूठ बोले बिगड़ नहीं चलेगा क्योंकि आज के संसार में हम सत्य बोल के तो जी नहीं सकते झूठ बोले कर नहीं कहा भगवान के बगैर काम चल जाएगा तो भगवान कहते हैं कि सब सृष्टि में जन्म मेरा तिरस्कार करते हैं वो कहते हैं कि भगवान सृष्टि में कैसे हो सकते हैं उनका कहना है कि भगवान इस सृष्टि में कैसे हो सकते हैं भगवान तो वहाँ बैठे हैं सातवें लोक में सातवीं मंजिल पे बैठे और हम यहाँ बैठे इसलिए वो अपने समस्त कर्म इस तरह करते हैं जैसे उनको भगवान ने देख देखा वो सृष्टि के समस्त कर्मों को इसी तरह करते हैं कि भगवान थोड़ी देख रहे हैं वहाँ कहते भगवान यही है वो कहने की बात है वो कहेंगे हाँ हा, हा, वो तो सर्वव्यापी है बाकी उसको सर्वव्यापक मानेंगे नहीं क्योंकि अगर हम सर्वव्यापक मानते हैं तो फिर हमारे कार्य भी उस सर्वव्यापी के अनुकूल हो जाएंगे इन अकॉर्डेंस है ना लेकिन हम उन कार्यों को सर्वव्यापी के अनुकूल नहीं कहते हम बोलने को बोलते हैं भगवान कण कण में ना? और अगले ही क्षण हम वो काम करने लग जाते हैं तो भगवान थोड़े देख रहे चलेगा ये तो तो इस तरीके से जब हम व्यवहार करते हैं तो भगवान कहते हैं कि सृष्टि में सब जन मेरा तिरस्कार करते हैं वो कहते हैं कि भगवान संसार में हो ही नहीं सकते ऐसे जनों की प्रवृत्ति राक्षसी होती है उनकी प्रवृत्ति भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग राक्षसी और असुरी प्रवृत्ति के होते हैं उनकी इच्छा ज्ञान और क्रियाएँ तीनों हो जाती हैं राक्षसी प्रवृत्ति से याने अज्ञान से थ्योरिटिकल ज्ञान से नहीं अगर हम खूब कहते हैं भगवान सर्वव्यापक हैं सर्वहारी हैं है ना सर्वशक्तिमान हैं ना और उनको रोज हम बिल्कुल सुबह सुबह स्तुति गाएं उनकी लेकिन व्यवहार हमारे कार्य में हम उनको स्थान न दें यानी हम कार्य वैसा करें जैसे भगवान ही नहीं ष्टि में तो सातवीं मंजिल पर बैठे हुए हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये उनकी असूरी और राक्षसी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा उनके समस्त ज्ञान यानी उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया चाहे वो वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लें उनकी क्रियाएं, चाहे वो यज्ञ करा करें चाहे वो दिन भर यज्ञ करे, और वो चाहे इच्छा करा करे कि मेरा ये हो जाए मेरा ये हो जाए ये हो जाए भगवान मिल जाए कुछ भी इच्छा करे तो कहते हैं तीनों चीज़ें निष्फल हो जाती हैं उनकी क्रियाएँ कोई फल पैदा करती हैं फल कैसे पैदा करेंगी वही संसारिक फल पैदा करेंगी वहीं गोल गोल घूमोगे तुम यानी तुम्हारी जो अधोगति होती चली जाएगी तुम्हारी उर्धति बाधित हो जाएगी क्योंकि तुम भगवान को कहते हो हैं लेकिन उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते उनको मानते नहीं कि वो हैं तो जब तुम ऐसा करोगे तो उस करने वाले का ज्ञान क्रिया और इच्छा ये तीनों नष्ट हो जाते हैं हो जाते कहते जो मुझे भजते हैं वो महात्मा जन है महात्मा कहते हैं भगवान उनको हर जगह पे हैं पर महात्मा कहते हैं महात्मा वो हैं जो परमेश्वर को प्राथमिकता से स्मरण करते हैं जीवन में उनकी कीमत पर और किसी चीज़ को प्रश्रय नहीं देते कि भगवान की कीमत पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए या भगवान के स्मरण की कीमत पर मुझे और कुछ प्राप्ति होती हो तो वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो जानते हैं कि समस्त प्राप्तियाँ कर्मफल में बांधेगी लेकिन प्रभु स्मरण मुझे इस अशुभता से उबार लेगा तो प्रभु स्मरण के लिए भगवान बहुत जोर देते हैं कि तू मेरा स्मरण कर अनन्य भाव से मेरा स्मरण कर यानी भगवान कहते हैं कि जब तू मेरा स्मरण करेगा तो अंत समय में तेरी स्मृति में मैं प्रकट होऊंगा और तुझे इस संसार चक्र से उभर लूँगा क्योंकि भगवान पहले कह चुके हैं बिल्कुल संशय मत करना जैसे अंतिम क्षण में तुम्हारी मति होगी जैसा अनुचिंतन होगा यानी मृत्यु के बाद के पहले क्षण तुम्हारा जो चिंतन होगा उस अनुचिंतन के अनुसार ही तुम अगला जन्म या आने वाला ऊर्ध लोग प्राप्त करोगे तुम्हारा जो भी अनुचिंतन है वही तुम्हारे अग्रिम गति तय करेगा कि आगे तुम्हारी गति क्या होगी इसलिए तुम अगर परमेश्वर का चिंतन सदत हृदय में रखते हो और उस चिंतन का मतलब ये भी है कि खाली जपना उसका मतलब पहले भगवान समझा चुके हैं कि उस बात को मानना और हमारे जीवन की क्रियाओं को उसके अनुसार करना क्योंकि तुम अगर कहोगे कि भगवान है भगवान है हम रोज सुबह सुबह जपते हैं रोज़ यज्ञ करते हैं रोज़ अगरबत्ती लगाते हैं लेकिन उसके बाद अगर हमारी क्रियाएं उनको अनुपस्थित मानकर होती हैं कि भगवान नहीं देख रहे हैं। और फिर वो क्रियाएं होती हैं तो वो राक्षसी प्रवृत्ति की आसुरी प्रवृत्ति की क्रियाएं हैं और वो समस्त इच्छाओं का नाश कर देती है समस्त हमारे फल नष्ट हो जाते हैं यानी फल से मतलब होता है उर्दो फल छोटे छोटे फल तो मिलेंगे तुमको तुम कहोगे मेरे को ये चाहिए खाने को ये चाहिए ये प्रतिष्ठा चाहिए तो वो तुम्हारी तामसी और रास्ते फल जरूर मिल जाएंगे लेकिन तुम्हें परमेश्वर के और बढ़ने के अवसर समाप्त हो जाएंगे लास्ट मोमेंट में कैसे उसको वो उपनाएंगा? लास्ट मोमेंट भगवान आएंगे उसकी स्मृति में वो नहीं करेगा स्मरण कोई नहीं कर सकता स्मरण लास्ट मोमेंट पे पहली बात तो लास्ट मोमेंट एक झटके में अगर मान लो मोटरसाइकिल से टकराएगा खत्म हो गया आदमी तो कहाँ से आएगा उसको लास्ट मोमेंट में स्मृति जिंदगी भर लास्ट मोमेंट में भगवान आई नहीं सकता है यार भगवान लास्ट मोमेंट आएगा ही यार ईश्वरी हो, हो जाएगी हर कार्य को पहले सब में एक, एक उसके साक्षी मान के करे और आगे भगवान बताएंगे इसमें कि मैं ही सबसे उत्तम साक्षी हूँ मतलब मैं तुम्हारा हर कार्य देख रहा हूँ हर जीव का हर कार्य देख रहा हूँ मैं तुम्हारा साक्षी हूँ तो उसको साक्षी मानकर जब हम सृष्टि के समस्त कार्यों को करेंगे यह हमारे कार्य की दिशा उसकी उपस्थिति के अनुसार होगी कैसे अब छोटी सी बात रहते हैं एक टीचर बैठा है क्लास के अंदर तो बच्चे लोग ऐसे सीधे बैठेंगे और टीचर चला गया उधर तो इधर की तरफ एक दूसरे को मारना कूटना शुरू कर दिया मस्ती करना शुरू तो हमारे वैसे के वैसे व्यवहार हैं हम उसकी अनुपस्थिति मानते क्योंकि दिखता नहीं ना उसकी बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इतना बड़ा सर्वव्यापी है कि पूरा घुल मिल गया हमको दिखता नहीं और इसी कारण से हम उसकी उपस्थिति को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं और हम सब कार्य वो करते हैं वो नहीं तो उस परिस्थिति में हम उसको कैसे भज सकते हैं वो कहते महात्माजन मुझे भजते हैं इसका मतलब है कि वो मुझे सबसे पहले लिस्ट में रखते हैं कि भगवान पहले और बाकी के सब चीज़ें उसके बाद में अगर भगवान पहले भगवान का काम हो जाए स्मृति आ जाए तो फिर मेरे थोड़ा समय मैं अपने पेट पालने के लिए घर के पेट पालने के लिए भी करूँगा या जो संसारिक काम हो करना है लेकिन उनको करते हुए भी ऐसे करूँगा जैसे वो सामने साथ में चल रहे मेरे साथ में खड़े देख रहे क्योंकि उसी बात तरह से मैं अपने संसार के कामों को इन अकॉर्डेंस विद द गॉड्स विल यानी भगवान की इच्छा के अनुरूप कर सकूँगा तो ये भगवान कहते हैं कि वो महात्मा कहलाते कि जो मेरी उपस्थिति को सामने मानते हुए समस्त संसार के कर्म करते हैं अब कुछ लोग आज के अंतिम बार बात कुछ लोग परमेश्वर को अर्पण करने के लिए यज्ञ करते हैं तो कुछ लोग बाह्य यज्ञ करते हैं और कुछ लोग आंतरिक यज्ञ करते हैं भगवान कहते हैं कि दोनों तरह के यज्ञों से तुम परमेश्वर के बौध को पा सकते हो हाँ अब ये बात फिर कभी कभी लोगों को डिस्प्यूटेबल लगती विचारनी लगती ऐसा क्यों तो अपन इस इस बात को अगले हफ्ते विस्तार से समझेंगे कि ऐसा क्यों कि आंतरिक यज्ञ से भी भगवान मिल सकते हैं और बाहरी यज्ञ से भी भगवान मिल सकते हैं फिर दोनों में क्या फ़र्क है इस बात को भगवान बहुत अच्छी तरह से इसका विश्लेषण करते हैं और समझाते हैं तो उस बात को अपन यहाँ छोड़ देते हैं आज का समय पूरा हो रहा है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 सखी सरकार करुणातार ओम सर्ुणाता भद्र कर्णेषण देवाक्षत्रात्री रंगस्तुआ सस्तनुभ विषे मही दु ओम सहनाव सहनौन सह वीर कर्वामे तेजस्वीना वहित विषावहे ओ स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षर अरिष्टने स्तिनो बृहस्पतिदा ओम पूर्णमद पूर्णमित पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति शांत। देवनी कर देते हाँ पंखज